की श्राहि बिहारी देव जो की श्री चैतन्य चरतामृत ग्रंथ की जय गौर कथा की जय भागवत निवास आश्रम की जय श्री निरीबो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय राघा हरि गोविंद जय जय जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राघा हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय क्षिरा रमण हरि गोविंद जय जय गुलभार लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमा जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनों व्यास वंदेहम श्री गुरोपमलम श्रीगुरू वैष्णवा श्री साग्र जात सह गण रघुनाथानीतम तम सजीव साद्वैतम सावधूतम पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यं श्रीराधा श्री पादान सहगण ली शाखान्मता आजान लितुज कनकाव संकर्तन पितर कमलायताक्ष विश्वभरौ द्विजरुगधधर्मपाले जगत्कुण नारायण नमस्कृत्य नरम चुनोत्तम स्वतीम व्या तयमतीरे वाकतरुभ्यस्य पत्ता पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो कर्णाबुराशे हे ऊपदुर्गत जनक दयावलोक हे भट्टी भट्ठियुग्म सुमते रघुनाथदासजीव मे कुर मदया द्राक् तुलसी यत्र काम पद्म पठन तहि हरी पार मंगल श्री चैतन्यचरता बीच के दो दिन के व्यवधान के बाद में तीन दिन के वर्षा ने तो आपके कमाल कर दिया <laughs> आए तो भाई घंटा दो घंटा बरस करके चली जाए रुक जाए तो लगता घंटे जय श्री सनातन गोस्वामी पार श्रीमद महाप्रभु से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं सनातन शिक्षा बीसवा परिच्छेद और उसमें एक सौ प्यार शुरू करेंगे आज प्रारंभ करेंगे इसके पहले के प्रसंग में ये निरूपण कराए कि श्री वृजेन्द्र नंदन कृष्ण वे स्वयं स्वरूप है स्वयं स्वरूप उसे कहते हैं जो स्वरूप किसी दूसरे स्वरूप के आश्रित न हो किसी दूसरे स्वरूप की शक्ति की अपेक्षा न रखे क्यों उसकी शक्ति के कारण मुझ में शक्ति आ रही है ऐसा जिसमें न हो अन्य जितने भी स्वरूप हैं उन सबों के अवतारी हैं श्री कृष्ण कृष्ण की शक्ति के कारण अन्य सब में शक्ति है परंतु स्वयं रूप श्री कृष्ण हैं वे अवतारी हैं तो अन्य अनन्यापेक्षी यद रूपम स्वयं रूपम तदुच्य जो स्वरूप किसी दूसरे स्वरूप की अपेक्षा न रखे उसका नाम स्वयं है अर्थात अवतारी है श्री ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण अब ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण में भी अनेक अनेक रूप धारण करने की क्षमता दिखती है कुछ अवसर ऐसे हैं जहां ब्रिजेन्द्र नंदन अनेक रूपों को धारण कर लेते हैं जैसे रास के समय श्री ब्रिजेन्द्र नंदन श्याम सुंदर वे ही तीन शत कोट गोपियों के साथ में अलग अलग नृत्य करते हुए जोड़ा बना करके नृत्य करते हुए दिखते हैं महारास के समय इसको क्या कहा जाए फिर बोले उसको कहा जाएगा प्रकाश भेद, किसी एक वस्तु के अनेक रूप दिखना इसके तीन कारण हो सकते हैं एक है सामान्य प्रकाश के परावर्तन का सिद्धांत रिफ्लेक्शन का थ्योरी सूर्य का प्रकाश पड़ता है किसी वस्तु के ऊपर और वहां से जो किरणें आई वो वहां से रिफ्रेक्ट होकर के परावर्तित होकर के हमारे आंखों के पीछे जाती हैं यदि आधार दो हो जाए तो दो चित्र दिखने लगेंगे दर्पण यदि एक है तब तो एक चित्र दिखेगा और मान लो दर्पण दो टुकड़ों में बढ़ जाए तो फिर दो चित्र दिखने लगेंगे क्योंकि प्रकाश अलग अलग किरणों से आकर के नेत्रों में परावर्तित हो जाएगा यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये तो प्रकाश का एक सामान्य परावर्तन का सिद्धांत है रिफ्लेक्शन का सिद्धांत इसमें कोई बहुत चमत्कार वाली कोई बात नहीं यह एक सामान्य सिद्धांत है प्रकाश का केमिस्ट्री का एक साहस सिद्धांत है अब कई बार ऐसा दिखने में आता है शास्त्रों में कि एक ही व्यक्ति वह अनेक रूप धारण कर रहा है जैसे युद्ध करते समय रावण के अनेक रूप प्रकट हो गए जैसे विवाह करने के बाद में श्री सौहर ऋषि उन्होंने पचास कन्याओं के साथ में विवाह किया मानधाता की और पचास रूप धारण करके पचास महलों में एक काल में रह रहे हैं तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है ये कायम योग की एक सिद्धि है इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है और कोई आश्चर्य की बात नहीं है ठीक है किसी को सिद्ध हो गया है योग तो योग की सिद्धि में वो अनेक रूप धारण कर सकता है कायम की स्थिति ये है कि कायम में पृथ्वी में तो जितने भी बिंब हैं वे सब एक सी चेष्टा करेंगे यदि शीश महल में कोई अपने एक हाथ को उठाए एक नर्तक तो जितने भी प्रतिबिंब हैं उन सबों के हाथ उठे हुए दिखेंगे तो ये तो प्रकाश का प्रत्यावर्तन हो गया परंतु काय में ऐसा नहीं है कि एक का हाथ उठेगा तो पचासों सौहर ऋषि के हाथ उठ जाएंगे ऐसा नहीं है वहां पर अलग अलग महलों में अलग अलग कार्य कर रहे हैं परंतु उन सब में एक जो स्वरूप है वो होगा मास्टर माइंड प्रधान बाकी के जितने भी स्वरूप हैं वे स्वरूप उस प्रधान के आदेश के अनुसार उसकी शक्ति के अनुसार कार्य करने वाले होंगे परंतु प्रधान जो होगा वो एक होगा तो केवल काय मान शरीर वे अलग अलग हैं परंतु तो स्वरूप एक है वहां पर एक एक मास्टर माइंड एक है इसको भी हम प्रकाश भेद नहीं कहेंगे तो एक हुआ कहीं दर्पण में जो आधार है वो आधार के भेद के कारण किसी वस्तु के अनेक रूप दिखना ये सामान्य प्रकाश के प्रत्यावर्तन का सिद्धांत हुआ दूसरा है योग की शक्ति के कारण एक मुक्ष रूप हो और बाद के अनेक काय व्यूह होकर के वे विभिन्न प्रकार के कार्य भी कर सकते हो यह हुआ काय व्यूह परंतु ये एक योग की प्रक्रिया है कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है नाल जी को इसके द्वारा आश्चर्य नहीं होना चाहिए नारी जी का आश्चर्य भी नहीं हुआ यदि काय व्यू हुआ था तो नारी जी ने बहुत से काय व्यू देखे परंतु तो श्री नारद द्वारका में जाकर के ये देख रहे हैं कि वहां पर सोलह हजार एक सौ रानियों के साथ में श्री कृष्ण एक साथ एक काल में विवाह कर रहे हैं और प्रत्येक रूप पूर्ण है ऐसा नहीं है कोई किसी के आश्रित प्रत्येक रूप भी पूर्ण है ऐसी स्थिति में जहां प्रत्येक रूप पूर्ण हो तो विभू पदार्थ अनेक अनेक जगह जहां विद्यमान हो और वो विभू पदार्थ देश और काल की सीमा के कारण हमको भिन्न नहीं दिख रहा हो बल्कि वह स्वेच्छा या अपनी पूर्णता के कारण अलग अलग स्वरूपों में अपने आप को दिखा रहा हो उसको हम प्रकाश भी कहेंगे हम एक खास लॉन्गिट्यूट के ऊपर खड़े होकर के देशांतर के ऊपर ग्लोब में किसी देशांतर के ऊपर खड़े होकर के यदि सूर्य को देखें तो एक स्थान से एक देशांतर से सूर्य का उदय होता हुआ दिखेगा दूसरे देशांतर में सूर्य का मध्यान्ह दिखेगा और तीसरे लॉन्गिट्यूड पर सूर्य का अस्त होते हुए दिखेगा कहीं रात्रि दिख जाएगी तो में स्थान के कारण एक ही सूर्य सूर्य एक है परंतु स्थान के कारण वो भिन्न दिख रहा है यह भी बात नहीं मानी जाएगी प्रकाश भेद में ऐसा नहीं है कि स्थान भेद के कारण कोई वस्तु दिख रही है ऐसे ही काल भेद के कारण भी कोई वस्तु दिख रही है उसको भी प्रकाश भेद नहीं कहा जाएगा कोई व्यक्ति अपनी छत के ऊपर सुभा छह बजे पर खड़ा होकर के देखता है तो वो उसे पूर्व में सूर्य उदित होता हुआ दिखता है दोपहर के बारह बजे पर यदि वो छत पर खड़े होकर के देखे तो सूर्य सिर के ऊपर तमतमाता हुआ दिखेगा बाल सूर्य नहीं दिखेगा और यदि वो साझ के समय यदि देखता है उसी जगह से खड़े होकर के तो सूर्य अस्त होता हुआ दिख रहा है तो ये तो काल के कारण हुआ ये भी प्रकाश भेद नहीं हुआ प्रकाश भेद वो है जहां पर प्रत्येक स्वरूप बिना किसी कारण के बिना किसी टर्म और कंडीशन के पूर्ण रूप में अपने आप को प्रकट कर रहा है श्री कृष्ण में प्रकाश भेद धारण करने की यह सामर्थ्य है ये प्रकाश भेद तीन जगह दिखते हैं ब्रिज में रासलीला रा में अनेक गोपियों के साथ में श्री कृष्ण विहार कर रहे हैं ये प्रकाशभेद है। इसी तरह द्वारका में श्री कृष्ण सोलह राजकुमारियों के साथ में विवाह करते हुए विवाह के समय अनेक रूप धारण करके कृष्णो कृष्ण का परकर अनेक रूपों में दिख रहा है इसको तो भी हम प्रकाशभेद कहेंगे और ब्रिज में श्री कृष्ण उनका अभिमान है कि मैं नंदनंदन हूं परंत तो मथुरा में जब गए तो वहां पर उनका अभिमान है कि जैसे मैं यहां वसुदेव नंदन होकर के आया हूं इसको भी हम प्रकाशभित करेंगे ब्रिज के कृष्ण नंदनंदन और देव की नंदन इनको हम प्रकाशभित कहेंगे हैं कृष्ण एक एक ही कृष्ण है परंतु एक ब्रिज में उनका अभिमान है वे मैं नंदनंदन हूं और मथुरा में भी उनका अभिमान नंदनंदन ही है है तो नंदनंदन अभिमान ही परंतु वे दिखाते ये हैं कि मैं वासुदेव कृष्ण और वहां पर बसदेव जी के साथ में भी देवकी जी के साथ में भी माता पिता जैसा अभिमान करते हैं और क्षत्रिय अभिमान अपने आप को देवकी नंदन अभिमान अपने आप को दिखाते हैं और व्यवहार में भी वो सब लोग उनको देवकी नंदन कहकर के ही संबोधित करते तो वृक्ष कृष्ण मथुरा के कृष्ण इनको भी हम प्रकाशभेद कहेंगे तो यहां तक की बात पूरी हुई कि विभू पदार्थ जब अपने अनेक रूपों को दिखाता है उसको हम प्रकाशभेद कहते हैं इस प्रकाशभेद का ही दो स्वरूप हैं। एक है प्राभव प्रकाश और एक है वैभव प्रकाश वृज में रास के समय श्री कृष्ण का अनेक रूपों में प्रकट होना वह है प्राभव प्रकाश कंफ्यूजिंग है इसको थोड़ा समझ लेना चाहिए इस तरह से कि ब्रिज में जैसे रास में अनेक स्थान पर श्री कृष्ण विराजमान है तो उसको हम कहेंगे प्राभव प्रकाश द्वारका में मथुरा में जब कृष्ण हैं तो यह माना जाएगा कि जैसे ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही वहां प्रकाशवेद से हैं जहां ब्रजेंद्र नंदन दो भुजाओं वाले हो करके द्वारका में हैं और दिखा रहे हैं अपने आप को जैसे मैं क्षत्रिय हूं मैं बसदेव जी का पुत्र हूं उसको हम कहेंगे प्राभा प्रकाश उसको भी प्राभा प्रकाश कहेंगे वो भी प्राभ प्रकाश परंतु तो द्वारका में कभी कभी युद्ध करते समय श्री कृष्ण के चार रूप चार भुजाएं प्रकट हो जाती है अर्जुन को उपदेश देते समय चार भुजाओं में श्री कृष्ण कभी प्रकट हो जाते हैं तो उस श्री कृष्ण कभी आप रुक्मणी जी आपके ऊपर चमर कर रही हैं और रुक्मणी घिर रही है उस समय एक एकाएक कृष्ण के दो भुजा और प्रकट हो गई और तामो थाप्य चतुर्भुजा चार भुजाओं से रुकमणि जी को संभालते दो भुजाओं से गिरती हुई रुकमणि जी को झेलते हैं एक भुजा से उनके अंचल को ठीक करते हैं एक भुजा से उनके चुक का उन्नयन करते हुए हाहा हंसते हुए प्रिय अरे मैं तो प्रयास कर रहा था ऐसा कहकर के प्रिया को धैर्य प्रदान कर रहे हैं तो चारों भुजाएं बड़े दिन में काम आ रही है आज तो उसे हम कहेंगे वैभव प्रकाश जहां मनुष्य लीला का थोड़ा सा अतिक्रमण हो जाए उसको कहेंगे वैभव प्रकाश ऐश्वर्य ऑपुले जहां पर कुछ अधिक दिखने लग जाए उसको हम कहेंगे वैभव प्रकाश यदि मनुष्य लीला ही रहती है तो उसको हम कहेंगे प्राभो प्रकाश प्राभो प्रकाश में भी यदि वृजेन्द्र नंदन अभिमान को छिपा करके जब द्वारका के अभिमान को प्रकट किया जाए उसको भी वैभव प्रकाश कहेंगे तो वैभव प्रकाश के अंतर्गत प्रभाव और वैभव ये दो स्वरूप मथुरा द्वारका में प्रकट होते हैं तो ब्रज में है श्री कृष्ण शुद्ध नंदनंदन के रूप में स्वयं स्वयं अन्यपेक्षित रूप स्वयं रूप स्वयं रूप के रूप में स्वयं रूप ब्रज में उनका है मथुरा द्वारका में जाकर के उनका कुछ वैभव से युक्त स्वयं रूप प्रकट होता है वैभव से युक्त जो स्वयं रूप है उसके भी दो भेद हैं कभी मनुष्य लीला में जहां विराजमान हैं वहां पर तो वे प्राभव प्रकाश हैं जैसे एक ही काल में श्री नारद जी सोलह महलों में श्री कृष्ण का सोलह रूपों का दर्शन करते हैं कभी-कभी तो एक सौ रूपों का जहां दर्शन करते हैं उसको भी हम प्राभव प्रकाश ही कहेंगे तो कृष्ण ही हैं वो मनुष्य लीला में ही वे विराजमान हैं। यद्यपि उनका स्वयं स्वरूप नहीं है स्वयं स्वरूप उनका ब्रिज में है वहां पर वे क्षत्रिय अभिमान हैं। इसलिए वैभव स्वरूप ब्रजेंद्र नंदन का ही वैभव स्वरूप है मथुरा में श्री वासुदेवनंदन कृष्ण वसुदेवनंदन कृष्ण तो वासुदेव नंदनंदन के ही वैभव प्रकाश होकर के विराजमान वैभव प्रकाश के भी फिर से दो रूप एक प्राभव एक वैभव प्राभव प्रकाश में विवाह काल में अनेक रूप धारण कर लेते हैं सोलह हजार एक सौ महलों में भी श्री कृष्ण के नारद अनेक अनेक रूपों को दर्शन करते हैं और वे ये देखते हैं कि भगवान के ये रूप देश और काल के कारण हमको अलग अलग नहीं दिख रहे हैं जैसे सूर्य का अनेक रूप हम कहीं लौंगीट्यूट पर खड़े होकर के सूर्य के उदय मध्य या अस्त का दर्शन करते हैं या काल के प्रभाव से उसका दर्शन कर रहे हैं ऐसा नहीं है बल्कि श्री कृष्ण वहां प्राभव प्रकाश के रूप में अनेक रूप धारण करके विराजमान है परंतु जहां ऐश्वर्य थोड़ा प्रकट हो जाता है दो की जगह चार हो जाए प्रकट हो जाती हैं, उसको हम कहेंगे वैभव प्रकाश यह हुआ श्री कृष्ण का रूप वृद्वेंद्र हैं है स्वयं स्वरूप द्वारकाधीश हैं स्वयं स्वरूप के प्रकाशभेद वैभव प्रकाश, प्रकाश। वहां पर थोड़ा वैभव प्रकट प्रकट हो रहा है वैभव स्वरूप भी दो प्रकार से प्रकट होता है एक प्राभव एक वैभव प्राभव में में सब प्रियाओं के साथ में मनुष्य की तरह से व्यवहार करते हुए दो विजा के वाले श्री कृष्ण सोलह महलों में विराजमान हैं। वह हुआ श्री कृष्ण का प्राभव प्रकाश और जहां दो की जगह चार हो जाए युद्ध के, के समय प्रकट हो जाएं, या रुक्मणी जी के पर्यास के समय प्रकट हो जाएं, ऐसे स्वरूप को हम कहेंगे वैभव प्रकाश कृष्ण की बात पूरी हुई अब श्री कृष्ण का एक दूसरा स्वरूप है वो दूसरा स्वरूप है वैभव प्रकाश मैं हरे कृष्ण वै बिलास एक प्रकाश एक बिलास प्रकाश की बात हो गई आप विलास की बात कर रहे हैं विलास उसे कहते हैं जहां स्वरूप तो वही है परंतु उसके रूप आकृति में भेद हो जाए उसको विलास कहेंगे तो प्रकाश और विलास, प्रकाश में रास में सभी जगह मुकुदावर किए हुए हैं, सभी जगह बहुसीय है सब जगह नृत्य कर रहे हैं एक सी ड्रेस है सबकी रास् में जैसी गोपी है कृप्वा ना यावती गोपी होशा जैसी गोपी है गोपी ने जिस रंग का वस्त्र पहन रखा है कृष्ण ने भी वही रंग जिस डिजाइन का श्रृंगार गोपी ने धारण कर रखा है श्री कृष्ण का भी वैसा ही उसी डिजाइन का उसी जवाब का श्रृंगार यदि कोई गोपी लंबी है तो कृष्ण भी लंबे और कोई गोपी गुट्टी है तो कृष्ण भी गुट्टे कृष्ण तावंत महात्मा यावती तो जिसका जैसा भाव जैसा वेश जैसा स्वभाव उसके अनुसार वैसे ही स्वरूप धारण करके कृष्ण रास में अवस्थित होकर के उन गोपी के साथ में नृत्य कर रहे हैं तो ये प्रकाश भेद वृद्ध में दिखा दिया अब बिलास उसको कहेंगे स में कहीं कृष्ण का रूप बेश रंग लीला परिवर्तन हो जाएगी जहां पर रूप बेश रंग लीला परिवर्तन हो जाए उसका नाम है बिलास रूप बेश रंग लीला वैसी की वैसी रहे उसको हम कहेंगे प्रकाश जहां रूप रंग बेश लीला में परिवर्तन हो जाएगा उसको हम कहेंगे बिलास प्रकाश और बिलास जैसे श्री बल्लेव कृष्ण के ही बिलास है, है कृष्ण ही पंथ कृष्ण के बिलास है श्री नंदनंदन है सावरे पंत बलदाऊ जी हैं गोरी श्री कृष्ण धारण करते हैं प्रायः पीतांबर पंथ बलदाव जी धारण करते हैं नीलांबर श्री कृष्ण भी धारण करते हैं बलराऊ जी वंशी के साथ साथ कभी हलो मुसर्ग धारण कर लेते तो जहां स्वभाव बेश और लीला इन में थोड़ा सा अंतर दिखने लगे उसका नाम है विलास इतना क्लियर ये प्रकाश और विलास पहले प्रकाश के तीन भेद दो भेद किए एक प्रकाश और दूसरा वैभव प्राभव और वैभव प्रकाश के दो भेद किए और इधर विलास ये श्री कृष्ण का विलास भेद हो गया तो विलास भेद में श्री बलदाव जी विराजमान है अब बलदाव जी के भी दो भेद विलास के भी दो भेद एक है प्राभव विलास और दूसरा है वैभव विलास विलास की बात कर रहे हैं अब प्रकाश की बात तो पूरी हो गई है विलास की बात कर रहे हैं तो प्राभव और बै वैभव श्री बलदेव जब ब्रज में हैं उस समय उनका अभिमान मैं नंद बाबा का ही पुत्र हूं यह अभिमान है कृष्ण मेरा छोटा भाई है ऐसा अभिमान है और अपने आप को श्री ब्रजेंद्र नंदन रोहिणी नंदन और ब्रजेन्द्र नंदन कहकर के जो मानते हैं माने श्री नंद बाबा मेरे प्रति हैं मेरे ताऊ पंत ताऊ होने पर भी ताऊ जैसा व्यवहार नहीं है उनका पिता का ही व्यवहार है हमारे कोई होंगे हमने तो उनका शक्ल भी नहीं देखी कोई देव की बसदेव हैं कोई बसदेव जी भी हैं होते होंगे कोई बसदेव जी हमने तो उनको देखा नहीं हमने तो हमारे बाप श्री नंद बाबा को देखा है पंत सब लोग कहते हैं कि ये नंद के भाई बसुदेव का बेटा है परंतु श्री बलदेव अपने आप को ब्रज में नंद नंदन करके ही मानते हैं और सारा ब्रज राम और कृष्ण दो भाई बड़े भैया छोटे भैया और कोई दूसरी बात जानता ही नहीं तो ब्रज में जिनका गोप अभिमान है ऐसे बलदेव को हम कहेंगे प्राभव विलास पर मथुरा में जब बलदेव पहुंच जाते हैं तो मथुरा में बलदेव का स्वरूप होता है वैभव बिलास ब्रज में प्राभव बिलास बलदेव और मथुरा में वैभव बिलास वहां पर श्री बसदेव श्री बलदेव अपने आप को अब क्षत्रिय श्री बलदार श्री बसदेव जी का पुत्र करके मानते हैं क्षत्रिय अभिमान धारण कर देते हैं इसलिए वो हुआ वैभव बिलास ब्रिजिंग में प्राभव बिलास मथुरा में बलदेव वैभव बिलास होकर के विराजमान इस प्रकार श्री कृष्ण श्री बलदेव वहां विराजमान तो ये स्वयं स्वरूप हो गया वैभव प्रकाश और प्राभव प्रकाश कृष्ण का और बलदाव जी का वैभव बिलास और प्राभव बिलास श्री बलदाब जी के स्वरूप हो गए ये स्वयं स्वरूप की व्याख्या हो गई अब स्वयं स्वरूप के साथ में एक चीज और तीसरी एक चीज बीच की ओर जोड़ दी गई वो है परावस्थ अवतार स्वयं स्वरूप ही परावस्थ रूप में भी कभी कभी अवतरित होते हैं परावस्थ अवतार कौन से हैं बोले जिनमें भगवत्ता परिपूर्ण रूप से प्रकट हो उसको परावस्थ कहते हैं जैसे श्री कृष्ण श्री राघवेंद्र और श्री ये तीन परावस्थ अवतार हैं कृष्ण तो ही है ही हैं कृष्ण की हम ये समझ सकते हैं गौरहरी कृष्ण और गौरहरी में कोई अंतर नहीं है जो कृष्ण है वे ही चैतन्य महाप्रभु हैं तो तीन अवतार इनको परावस्थ कहा गया कृष्ण श्री राम और श्री निसिंह इसलिए वैष्णवों में तीन इनकी तो जयंती मनाई जाती है कृष्ण जयंती श्री राम नवमी का व्रत और श्री निसिंह चतुर्दशी का व्रत क्योंकि ये परावस्थे हैं और इनमें परम परम शक्ति पूरी की पूरी विराजमान है भगवत का पूरी विराजमान है माधुर्य में कृष्ण की कोई तुलना नहीं है माधुरी में कृष्ण तो बिल्कुल अद्भुत है उनका वे अद्भुत होकर के इनका मिले उनका कोई तुलना ही नहीं है परंतु श्री राघवेंद्र और श्री निशिंग ये भी ऐश्वर्य में परावस्तु होकर के विराजमान कृष्ण गौरव एक चीज है तो कृष्ण राघवेंद्र और निघ ये परावस्था अवतार होकर के विराजमान इस प्रकार स्वयं स्वरूप की व्याख्या हुई अब दूसरा एक स्वरूप है वो दूसरा स्वरूप है तदेक आत्मरूप तदेक आत्म रूप उसे कहते हैं जो स्वरूप स्वरूप ही जहां कहीं ऐश्वर्य इत्यादि के द्वारा कुछ भिन्न स्वरूप धारण करके विराजमान हो तद एक आत्म का मतलब है कि ऐश्वर्य में जो एक है जैसे स्वरूप तत्व भेदे श्री, श्री कृष्ण स्वरूपयो ये हो रसे नोत्कृष्यते कृष्ण रूप में शा रसस्थिति स्वरूप कृष्ण और श्री परम व्योम नारायण भगवान बैकुंठना बैकुंठाधिपति वे एक है इसलिए कृष्ण के लिए विष्णु शब्द का प्रयोग और विष्णु के लिए कृष्ण शब्द का प्रयोग ये शास्त्रों में प्राप्त होता है विष्णु के जितने भी अवतार हैं उनके लिए कृष्ण शब्द का प्रयोग और कृष्ण के लिए विष्णु शब्द का प्रयोग हम विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर करके नहीं मानते हैं विष्णु कृष्ण दोनों एक है और वैष्णवगण कृष्ण के उपासक भी वैष्णव ही कहलाते हैं विष्णु के उपासक ही कहलाते हैं विष्णु देवता ऐसा इसी अर्थ में हम वैष्णव शब्द का प्रयोग करते हैं जिसका विष्णु ही देवता हो उसको हम वैष्णव कहते हैं। तो पहला था स्वयं रूप अब दूसरा जो अवतार का भेद आता है वो है तदेक आत्म रूप तदेक आत्म रूप ये श्री परम व्योम नारायण इनको हम तदेक आत्म कहेंगे ये तदेक आत्म भगवान इनके पांच स्वरूप हैं तदेक आत्म के फिर पांच भेद हैं तदेक आत्म का एक भेद है व्यूह अवतार व्यूह अवतार कौन बोले जो कारण समुद्र में शयन करते हुए संकर्षण रूप में प्रकृति का निरीक्षण करते हैं वे हो गए व्यूह अवतार संकर्षण संकर्षण के ही अंश है गर्भोत्शाही प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के ही अंश है क्षीरोदशाही श्री विष्णु जब जब भी देवताओं के ऊपर कोई आपत्ति आती है देवता क्षीम समुद्र पर जाकर के विष्णु भगवान की आराधना करते हैं और यथाश्रुत अर्थ में यह बात खूब फैला दी जाती है कि श्री कृष्ण दशावतारों में नौवे आठवें अवतार श्री कृष्ण है या विष्णु के ही एक अवतार रूप में श्री कृष्ण है टेलीविजन में खूब इस बात का प्रचार किया जाता है हंसी आती है ठीक है जितना जो कह रहे हैं तो कह रहे स्वयं रूप को विष्णु का अवतार मांगा जाता है क्योंकि यथाश्लूक रूप में श्रीमद् भागवत में ऐसा ही सुनने में आता है कि देवताओं ने विष्णु भगवान के साथ में के पास में जाकर के प्रार्थना की इसे लगता है कि विष्णु का अवतार कृष्ण है परंतु ऐसा है नहीं कृष्ण के एक बहुत तदेक आत्म रूप में वैभव अवतारों के बीच में एक अंश श्री विष्णु तो तदेक आत्म जो स्वरूप है उसके चार भेद एक है व्यूह अवतार दूसरा है मनमंत्र अवतार तीसरा है लीला अवतार और चौथा है गुणावतार और पांचवा है युवावतार ये श्री परम व्योम नारायण जो कृष्ण के ही तदेक आत्म रूप है उन तदेक आत्म रूप के ये पांच भेद हैं अब इनमें एक एक भेद को ले रहे हैं सबसे पहले आता है व्यूहावतार व्यूहावतार तीन हैं। संकर्षण प्रद्युम्न अनुरुध जो कारण समुद्र में शयन करते हैं वे प्रकृति के मालिक हैं और प्रकृति का ईक्षण करते हैं जिससे दर्शन करते हैं जिससे प्रकृति में से तेईस वे तत्व उत्पन्न होते हैं इंड्री उत्पन्न होते हैं जिनके मिलने से सारी सृष्टि बनी है तत्व माने सबसे पहले महातत्व हुआ महातत्व से अहंकार हुआ अहंकार के तीन रूप हैं सात्विक राजस तामस ऐसी स्थिति में सात्विक अहंकार से मन उत्पन्न हुआ राजस अहंकार से दस इंद्रियां उत्पन्न हुई तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत उत्पन्न हुए इंद्रियों के साथ में ही प्राण जोड़े हुए हैं ऐसे कुल मिलाकर के तेईस तत्व हुए मूल प्रकृति रवकृति मेहदाद्या सप्त विकार न प्रकृति न विकृति ही पुरुष संघ शास्त्र कहता है कि मूल प्रकृति को तो छोड़ दे बाद बाकी की जो तेईस मूल प्रकृति और पुरुष इन दो को छोड़ दिया तो 25 में से बचेंगे 23। तेश। अब 23 की गिनती कर रही हैं, गिनती कर रहे हैं कि मेदात दिया प्रकृति विकृति है सप्तः तो। महातत्व अहंकार और पंचत मात्रा ये सात प्रकृति में हैं, विकृति भी हैं। है। अर्थात कोई किसी का बेटा है और किसी का बाप भी है महातत्व जैसे मूल प्रकृति का बेटा हो गया तो अहंकार का बाप हो गया तो एक व्यक्ति किसी का पुत्र भी होगा किसी का पिता भी होगा तो सात जो हैं ये तो हो गए महत्व अहंकार और पंच तन्मात्रा ये अहंकार से उत्पन्न हुई अहंकार की दो बेटा हो गई और पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाली हो गई इसलिए उनकी बाप हो गई तो ये प्रकृति और प्रकृति दोनों हो गई तो ये सात हुए शोन शस्त्र कार्य बिकार है सोलह बिकार हैं ऐसे तेईस हो जाएंगे सोलह और सात सोलह कौन कौन से हैं वो सोलह में एक मन फिर दस इंद्रिया और पंच महाभूत पंच मात्राओं से पंच महाभूत हो गए सोलह हो गए दस इंद्रिया पंच महाभूत और एक मन ये सोलह हो गए सोलह और सात तेईस हो जाएंगे ये तेईस पदार्थ है एक होगी मूल प्रकृति एक हो गया पुरुष तो हम ब्यूह की बात कर रहे थे संकर्षण प्रकृति का दर्शन करके प्रकृति के द्वारा तेईस तत्वों को उत्पन्न करने वाले हैं इसलिए संकर्षण हो गए कारण शयन करने वाले उनका नाम ये है संकर्षण संकर्षण का ही एक दूसरा एक्सपेंशन है उनका दूसरा इंकारनेशन है अवतार है वो अवतार है गर्भोदशाही अर्थात त्रिद रूप में वे संकर्षण अनंत को ब्रह्मांड बन गए कई तत्वों को मिलाकर के जैसे कुम्हार ने पहले तो खदान में मिट्टी डालकर के इकट्ठी मिट्टी को खुद डाला और बाघ डाला फिर उसमें से क्या किया उसने छोटे छोटे से धम्मा बनाए मिट्टी के और उन धम्बों को लेकर के वो चाक के ऊपर रखेगा पूरी खदान को तो रखेगा नहीं सारी मिट्टी को तो छोटे छोटे से धम्मा बना करके उनको रखेगा ऐसे ही छोटे छोटे जो धम्मा बने वे ही हैं जैसे ब्रह्मांड एक ब्रह्मांड अब उस ब्रह्मांड के भीतर श्री प्रद्युम्न भगवान प्रवेश करते हैं वे ही गर्भोदशाही हैं और वे ब्रह्मा जी के अंतर्यामी हैं हिरण्य गर्भ अंतर्यामी हैं उन नारायण के उन प्रद्युम्न भगवान की नाभि में सारे तेईस तत्व और उनके बीज ये विराजमान है बीज रूप में तेईस तत्व विराजमान हैं, जैसे बीज के भीतर पूरा पेड़ है ऐसे ही हिरण्य गर्भ के रूप में पूरा का पूरा तेईस तत्व उसके भीतर विराजमान है परंतु वह चमकीला है इसलिए गर्भ तो है परंतु एक चमकीला गर्भ है इसलिए उसको हिरण्य गर्भ कहा गया यह हिरण्य गर्भ है उस हिरण्य गर्भ से श्री गर्भोत्शाही प्रद्युम्न भगवान की नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है इस कमल में चौदह गांठे हैं वे चौदह गांठ ही चौदह लोक अतल बीतल सुतल महातल पातल ये नीचे के सात लोग और भूलोक भोल लोक लो, महलोक जल लोक तपलोक सत्यलोक ये, ये सात ऊपर के लोग ये चौदह भुवन विराजमान हैं और इन चौदह भवनों में सारी सृष्टि चारों प्रकार के जीव वे विराजमान अब उस कमल नाल के ऊपर एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल के ऊपर भी एक चार मुख वाला ब्रह्मा वो और पैदा हो गया इसी को ब्रह्मा के तीन रूप कहे गए जो हिरणगर्भ रूप में हैं वो है ब्रह्मा का कारण शरीर जो चतुर्दश भवन के रूप में नाल के रूप में प्रकट हुआ वो ब्रह्मा का स्थूल शरीर है और उसके ऊपर जो चार मुख वाले ब्रह्मा पैदा हुए हैं उदय हो गए हैं वे ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर तो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर और कारण शरीर इन तीनों से युक्त तो वो ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा का ही पूरा विस्तार तो प्रद्युम्ब हुए हिरण्य गर्भ अंतर्यामी संकर्षण थे प्रकृति अंतर्यामी प्रद्युम्न हुए हिरण्य घर व अंतर्यामी अब अनंत अनंत जीव वे भी देहों में आए ब्रह्मा ने जो चार प्रकार के देह बनाए उन चार प्रकार के देहों में आकर के अनंत कोटि जीव हम सभी के आकर के रहे तो इन जीवों को भी प्रेरणा प्रदान करने वाले कौन हैं वे हैं विष्णु वे हैं श्री अनुद्ध उन अनुध को कहेंगे हम क्षीर समुद्र में अंतर्यामी क्षीरो एक शाई, एक शाई, एक कारण शाई तो जो क्षीरोशाही है वे ही विष्णु फिर अनंत कोटी जो जीव है जल चेतन उन सब के भीतर भी आकर के विराजमान हम सबके भीतर भी हमारे चित्त में श्री नारायण विराजमान है योगीगण उसी का ध्यान करेंगे समाधि में और वे नारायण इस जीव को भी प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं जीव के गुरु भी हैं और जीव को शक्ति देने वाले भी हैं अब नारायण की प्रेरणा को कभी हम मानते हैं कभी नहीं मानते ऐसा भी करते हैं क्योंकि बढ़िया चेला तो है नहीं हम तो उद्ड चेला है तो कभी तो गुरु की बात को माने कभी नहीं मान नहीं मानते इसे यद्यपि अंतर्यामी विराजमान है परंतु अंतर्यामी हमारे भी है वो हमको हमेशा उचित उपदेश भी देता है परंतु कभी कौनसेंस की बात को हम मानते हैं कभी कौन की बात को हम नहीं मानते अंतर्यामी की बात को हम नहीं मानते तो ये हो गए श्री श्रीह अवतार तो तीन अवतार हो गए ब्यू अवतार में एक ब्यू है बासदेव बासदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनुठ चार बियू थे इनमें श्री बासदेव तो संभालने वाले हैं वैकुंठ की विभूति बासदेव बैकुंठ की विभूति को देखने वाले हैं और संकर्षण प्रद्युम्न अनुठ ये जो तीन हैं ये तीन कहीं प्रकृति को ब्रह्मा को और जीवों को को संभालने वाले होकर के इनके अंतर्यामी होकर के विराजमान है तो उनके रक्षक होकर के वे तीनों विराजमान है अब कई बार ऐसा होता है कि ये जो संकरषण भगवान हैं या विष्णु भगवान हैं तीनों एक है ही इनके नाम अलग अलग हो गए हैं परंतु ये तीनों जो तत्वता एक हैं, इनमें तीन के चार चार भेद होते हैं ऐसे चार मिलाकर के तीन चौक बार ये बारह हो जाते हैं और इन बारह को ही बारह महीने के देवता के रूप में भी इनकी आराधना की जाती है जैसे हम जब तलक धारण करते हैं उस समय विचार करते हैं स्मरण करते हैं तलक धारण करने का मंत्र है ललाटे केशवम ध्यान नारायण मथोदरे माधव हृदयिंद गोविंदम कंठकूपक विष्णु चक्षिणे कक्षुज मधुसूलन त्रिविक्रम कर्णमूलेमकुक्षीधर चुषिकेशम वाम कर्णयो पद्मनाभम पृष्ठदेशे और ककुदामोदर स्मरे तो ये बार है तलक जो धारण करते हैं ये बारह है महीनों के देवता ये से शुरू करके चैत्र तक यह बारह महीने के सब देवता और वे हमारे शरीर की रक्षा करें तो ये जो चार व्यूह बताए इन चार व्यूहों के ही एक्सपेंशन के रूप में यह बारह देवता बारह महीने के देवता तो ये सब कहीं व्यूह अवतार के भीतर ही आएंगे अब इन देवताओं की एक बड़ी भारी गिनती उसको लेकर के बैठ जाए तो सब कंफ्यूजन हो जाए <laughs> परंतु उसको पूरा पूरा चैतन चेतावृत में कितना विस्तार पूर्वक इन व्यूह अवतारों का वर्णन किया गया है बहुत विस्तार पूर्वक उसको एकदम संक्षिप्त में हम टेबल बना करके उसको कहीं प्रस्तुत कर रहे जिसे क्लियरिटी बनी रहे तो उसको टेबल के रूप में कहीं प्रस्तुत कर रहे तो इनमें जो बारह देवता है ये बारह देवता इन बारह देवताओं के में सभी शंख चक्र के आगद में धारण किए हुए हैं परंतु इसको केवल मात्र ये समझ लेना चाहिए कि इनके आयुधों में बस भेद है किसी के बाएं हाथ के ऊपर के आयुध में चक्र है किसी के नीचे के आयुध में चक्र है किसी के दाहिनी ओर ऊपर के आयुध में चक्र है किसी के नीचे है और इसी किसी की गदा ऊपर है किसी का पद्म ऊपर है और इनके कारण ही इनके जो स्वरूप हैं उन स्वरूपों में जो अः बारह देवता हैं इन बारह देवताओं के ही स्वरूपों में कहीं अंतर हो गया है और इन्हीं के प्रकाश भेद के रूप में ये उनके प्रकाश भेदों का और उनके अवतारों का क्या क्या क्रम है उस अवतारों के क्रम को कहीं निरूपण किया गया इसमें दाहिने हाथ से लेकर के एक दो तीन चार इस तरह से दाहिने दाहिने हाथ का ऊपर का भाग फिर नीचे का भाग फिर बाएं का नीचे का भाग फिर बाएं का ऊपर का भाग इस क्रम से वो आयुष जो है उनमें कहीं परिवर्तन हो जाता है और परिवर्तन होने पर इन्हीं को हम इन व्यूहों के वैभव वैभव का भी वैभव समझ लीजिए इसको वैभव के वैभव के रूप में यहां पर प्रस्तुत किया गया बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय भी हो गया तो अभी तक दो अवतारों को हमने कवर किया एक है स्वयं स्वरूप और दूसरा था तदेक आत्म रूप तदेक आत्म रूप जो नारायण के पांच प्रकार के अवतार उन पांच प्रकार के अवतारों में पहले अवतार को हमने कवर किया वो है वासुदेव श्री वैकुंठ संपत्ति के आरक्षक संकर्षण प्रकृति के रक्षक प्रद्युम्न ब्रह्मा जी के रक्षक और विष्णु ये जीव मात्र के रक्षक होकर के विराजमान अब इनमें वासदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनुद्ध ये जो चार हैं इन चार के ही तीन तीन भेद करके चार चारिया बार है तीन तीन इनके भेद और हैं और वही ललाके केशव विद्या नारायण मथुद माधव मृद्य ये इनके अलग अलग नाम हो गए केशव नारायण माधव त्रिविक्रम पद्मनाभ दामोदर अब ये दामोदर अपने वाले दामोदर नहीं है श्री ब्रजेंद्र दामोदर वाले नहीं है दूसरे दामोदर है नाम की भले एकता है हाँ तो उनका नाम की एकता से भ्रमित नहीं होना चाहिए तो नाम की एकता भले हैं परंतु तो वो है कहीं ऐश्वर्य में वैभव रूप होकर के विराजमान तो यहां तक हो गया पहला जो तदेक आत्मुरूप नारायण है उनके पांच अवतारों में पहला जो विभाजन था वह पहली जो टाइप है वो टाइप पूरी हो गई वो टाइप है व्यूह अवतार अब दूसरी टाइप आती है वो है मनमंतर अवतार चौदह ब्रह्मा के एक दिन में चौदह मनमंतर होते हैं एक मनमंतर में इकहत्तर बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये परिवर्तित होते हैं और इनकी संधि इनको और मिला लिया जाए तो चौदह इंटू इकहत्तर और कुछ जो कम पड़ेंगे उनको संधि मिलाकर के एक हजार मन मन एक हजार युग कुल मिलाकर के इनकी संख्या एक हजार हो जाएगी तो जो एक हजार युग है एक हजार युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है और उस दिन का नाम है कल्प इस समय श्वेत बारह कल्प चल रहा है श्वेत बारह कल्पे श्वेत बारह कल्प इसमें चल रहा है माने ब्रह्मा का बार है ब्रह्मा की घड़ी के बारह बच चुके हैं दिन के और मध्यान्ह काल इसमें समय चल रहा है श्वेत द्वारा कल्प ये इस समय तो श्वेत द्वारा कल्प में जो वैवस्व मनमंतर है वो वैवस्व मंत्र अट्ठाईसवा वैवस्व मनमंतर यहां यह अट्ठाईसवां सातवा जो मनमंत्र है वो सातवां मनमंत्र चल रहा है और सातवें मनमंत्र की अट्ठाइसवी चतुर्युगी चल रही है एकत्र चतुर्युगी एक, एक मनमंत्र में होती है तो मनमंत्रों में भी मनु के ऊपर कृपा करने के लिए वे ही श्री कृष्णचंद्र अवतार धारण करते हैं उनका श्रीमद् भागवत में अष्टम स्कंध में मनमंत्र अवतारों का वर्णन किया गया जैसे स्वयंभु मनमंतर में भगवान ने यज्ञ होकर के अवतार धारण किया यज्ञ और दक्षा इन दो रूपों में प्रकट हुए एक जोड़ा प्रकट हुआ यज्ञ और दक्षिणा का यज्ञ की पूर्ति सर्वदा सर्वदा दक्षिणा के साथ में ही होगी दक्षिणा नहीं हो तो फिर यज्ञ पूरा नहीं है भाई हाँ ब्राह्मण को दक्षिणा जरूर देनी पड़े ब्राह्मण को भोजन कराओ और ये दक्षिणा नहीं दो तो वो उसको ये लगता है कि जो कुछ भी खाया है वो पेट में ही होगी रखा हुआ है मेरे कहता था एक साथ ही मारे दक्षिणा तो मिली नहीं पचेगा नहीं दक्षिणा ब्राह्मण को जब तक नहीं दो तब तो तक तो तो पचे नहीं यो, उसको ये लगता है जैसे पेट में योग्य रखा हुआ है जब दक्षिणा दे दो तब तो तो पचे हाँ इसलिए ब्राह्मण को भोजन करने के बाद में दक्षिणा दी जाती है आशा भी रखता है वो कि मैं भोजन का मुझे कुछ दक्षिणा मिलेगी नहीं तो उसका पछता नहीं है भोजन तो यज्ञ और दक्षिणा दोनों प्रकट हुए और दक्षिणा के बिना यज्ञ जैसे अधूरा है तो यज्ञ भगवान इन्होंने प्रकट किए और उन्होंने असुरों का बध किया दूसरा स्वारोचिश मनमंत्र हुआ इसमें भगवान ने विभू होकर के अवतार धारण किया तीसरा उत्तम मनमंत्र है यह अष्टमस्क के प्रकरण है पूरे तीसरा उत्तम मनमंत्र उसमें भगवान ने सत्य सेन होकर असत्य में निष्ठित जो असुर थे उनका वध किया चौथा तामस मनमंत्र है इसमें भगवान ने हरि होकर के अवतार धारण किया कौन हरि बोले जिन्होंने गजेंद्र को गापाश से मुक्त किया उनके एक विशेष क्रीड़ा उसका श्रीमदभागवत में वर्णन किया गया फिर पांचवा रईवत मनमंत्र है इसमें वैकुंठ होकर के भगवान ने अवतार धारण किया शुभ्र और विकुंठा ये दो ऋषि हैं एक ऋषि हैं एक और ऋषि पत्नी हैं तो मैया विकुंठा उनका प्रिय करने के लिए उनमें भगवान का जन्म हुआ इसलिए वे बैकुंठ कहलाए बैकुंठ भगवान की रमान आम करके प्रिया हैं उन्होंने कहा कि ठीक है परम व्योग में तो हम रहते ही हैं परंतु तो आप ब्रह्मांड के भीतर भी मेरे लिए एक बैकुंठ की रचना करो तब श्री बैकुंठ भगवान ने अपनी प्रिया रमा देवी उनकी रक्षा करने के लिए उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए ब्रह्मांड के भीतर ब्रह्मा जी का जो सत्य लोक है उसके ऊपर भी ब्रह्मांड की रचना की और उस ब्रह्मांड का नाम है रमा बैकुंठ एक बैकुंठ की रचना की उस बैकुंठ का नाम है रमा बैकुंठ इस रमा बैकुंठ में कभी कभी अन्य व्यक्तियों का भी प्रवेश हो जाता है बैकुंठ में जाकर के तो कोई लौटता नहीं है पर रमा बैकुंठ में जाकर के लौटा जा सकता है जैसे श्रीमद् भागवत में प्रसंग में आया है कि हृण का शब्द ने जिस समय दिग्विजय की उस समय वो रमा बैकुंठ में पहुंच गया पंत रमा वैकुंठ में भगवान का दर्शन नहीं हुआ उसने कहा अरे नीट पत्थरों को देख करके क्या करूंग तो बल रत्न के बने हुए हैं तो ये तो ऐसा है इसको देख करके क्या करूंगा वहां से लौट आए इसी प्रकार भस्मासुर के प्रसंग में भस्मासुर ब्रकाशुर वह शिवजी के पीछे दौड़ा दौड़ा बैकुंठ में चला गया तो ये महाबैकुंठ नहीं है ये वही ही रमा वैकुंठ इस रमा वैकुंठ में असल भी चला गया ब्रकाशुर भी भस्मासुर भी। और श्री नारायण ने भस्मासुर को में ले लिया बोले अरे शिवजी के बर्तन बातों में तू आ गया इनके बचन कभी तूने पूरे होते हुए देखे विष्णु ने इन्होंने जिन जिन भी असुरों को वरदान दिया उन सबको मार दिया कि नहीं इसलिए शिव के बचन पर विश्वास मत कर और तेरे पास में क्या सिर नहीं है क्या अपने हाथ को अपने सिर पे रख के देख ले अभी पता लग जाएगा कि इनके बचन में कुछ है क्या नहीं है मैं कह रहा हूं रख के देख ले कल्याण ही होगा और उसने उसको वरदान था कि जिसके सिर पे हाथ रखू वो भस्म हो जाए और उसने अपना हाथ अपने सिर पे रखा स्वयं ही भस्म हो गया और भगवान उस समय भगवान श्री नारायण शिव से कह रहे हैं बोले महादेव बाबा कोई आपके साथ में व्यर करेगा द्वेश रखेगा उसकी यही दशा होगी ये दुष्ट अपनी दुष्टता के अपने अपराध के कारण मरा है इसमें मेरा कोई लंदन नहीं है यह अपने अपराध के कारण स्वयं मरा है। ऐसा कहकर के शिवजी को धैर्य प्रदान किया भस्मासुर का व किया तो ये हुआ श्री बैकुंठ तो रवत नामक मनमंत्र में भगवान बैकुंठ होकर के अवतार धारण करते हैं छठा चाक्षुष मनमंथन हुआ चाक्षुष मनमंथन में भगवान ने अजित होकर के अवतार धारण किया कौन अजित दो इनके तीन रूप हैं अजित के एक स्वरूप है अजित जिन्होंने समुद्र को मथा मुख्य रूप से मेहनत तो इनने की देवताओं ने तो केवल लोनी निकाली है मेहनत करने वाले तो अजित है समुद्र को मथने वाले दूसरा अजित भगवान का जो स्वरूप है वो कूर्म है जिन्होंने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया और समुद्र को मखवाया अन्यथा मंदराचल तो समुद्र में ही डूब जाता और चिपक जाता मथाई नहीं जाता और तीसरा स्वरूप है श्री मोहिनी स्वरूप ये अजित भगवान के ही तीन स्वरूप है और जिन्होंने समुद्र को मथाया और मथा और मोहिनी स्वरूप में देवताओं को अमृतपान कराया हो गया छठा मनमंत्र आ सातवा मनमंत्र जो वर्तमान में चल रहा है वही वस्वत मनमंत्र और हम जो चार जयंती मनाते हैं विशेष रूप से रामकृष्ण सिंह और बामन ये बामन जयंती इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये वर्तमान के हमारे मनमंत्र के देवता हैं और श्री बामन भगवान ने भगवान ने श्री राम भगवान ने और कृष्ण भगवान ने जैसी कृपा की वैसी कृपा और कोई दूसरा नहीं करता है इनकी कृपा अद्भुत है और इन्होंने पूरी सृष्टि को कृतकृत किया समय हो गया तो बामन भगवान इसलिए बामन भगवान ने अपनी चरण रस से त्रिलोकी को पवित्र कर दिया इसलिए अपनी चरण रज त्रिलोकी को प्रदान करके सभी स्थानों को तीर्थ रूप बनाया और सभी जीवों को चरण रज प्रदान करके कृतकृत किया जो चाह रहे हैं वे उसे कृतकृत हो जाएं इसलिए बामन भगवान की अपनी मेहमान यह बामन भगवान हो गए अब आठवा मनमंत्र यह है सावरणी सात मनमंत्र हो गए सात आगे होंगे सावरणी में इस समय जो बलराजा थे वे बलराजा आगे के मनमंत्र में इंद्र बनकर के विराजमान होंगे सावर्णी इसी तरह से फिर दक्ष सावर्णी ब्रह्म सावर्णी धर्म सावर्णी रुद्र सावरणी देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी ये सात मनमंत्र मं आगे होंगे सावर्णी में भगवान साव होकर हो के अवतार धारण करेंगे दक्ष सावर्णी में ऋषभ होकर के अवतार धारण करेंगे ऋषभों से भिन्न है ऋषभ भगवान जो है उनसे पंचम स्कर्णित ऋषभ से यह भिन्न है फिर ब्रह्म ब्रह्मी में विश्व धर्म सावरणी में धर्म सेतु रुद्रवरणी में स्वधामा देव सावरणी में योगेश्वर और इंद्र सावरणी में बृहदभा ये भगवान के मन अवतार हुए इस प्रकार तदेक आत्म रूप श्री नारायण नारायण के ही एक अंश रूप हुए प्रद्रुम गर्भोदशाही और वे गर्भोदशाही विभिन्न लीला अवतार धारण करते हैं और श्री परम व्योम नारायण वे कहीं मनमंत्र अवतार धारण करके भी विराजमान होती हैं चौदह मनमंत्र हुए अब तीसरा हुआ लीला अवतार लीला अवतार ये दो प्रकार का है एक प्रभाव और एक वैभव भगवान अनेक अनेक अवतार धारण करते हैं जैसे व्यास दत्त श्री दत्तात्रेय भगवान मोहिनी हंस कपिल धन्वंतरी ऋषभ ये तो हैं प्रभाव अवतार जिनमें कम शक्ति का प्राकट्य होता है और कुछ हैं वैभव अवतार वतारों में उनकी शक्ति ऐश्वर्य ज्यादा प्रकट होती है जैसे मीन कूर्म वराह नर नारायण कृष्ण गर्भ और हैग्री ग्री कृष्णगर्भ जो है उनका ही एक स्वरूप है ध्रुवप्री इनकी एक लीला है कृष्णगर्भ की ये लघु भागवतामृत में वर्णन किया गया है उनकी लीला है वो है श्री गर्भ की वो ध्रुवप्रिय ध्रुव दुर्व के ऊपर जिन्होंने अनुग्रह किया वे ध्रुवप्रिय हैं और हायग्री है तो ये नीलावतार हुए श्री परम नारायण उनका ही अब चौथा जो एक टाइप है उनके अवतारों की वो टाइप है गुणावतार गुणावतार में ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीन अवतार हो गए इनके विषय में भी चर्चा की जा सकती है अब जितनी भी चर्चा करो उतनी चर्चा तो बढ़ती है अब ब्रह्मा कैसे हैं बोले ब्रह्मा हैं उनमें जीव कोटि में है ब्रह्मा में ईश्वरता नहीं है जैसे जो सूर्यकांत मणि है सूर्यकांत मणि में जलाने की शक्ति नहीं है परंतु सूर्य की किरणें यदि सूर्यकांत मणि के माध्यम से जाएंगे तो वो जलाने की सामर्थ्य आ जाएगी उसमें सूर्यकांत मणि के ऊपर कोई अपनी ही रख दे प्रेशर को कुकर रख दे तो अः रसोई होगी नहीं चावल गलेंगे नहीं दाल गलेगी नहीं परंतु सूर्य का यदि प्रभाव है तो सूर्य के प्रभाव से कोई भी वस्तु जल जाएगी चंद्रकांत मणि नीचे कागज रखो रुई रखो तो तुरंत ही जलने लग जाएगी तो ब्रह्मा की स्थिति ब्रह्मा जीव कोटि में है ईश्वरता है नहीं उनमें ईश्वरता भगवान से आई है शिव स्वयं ईश्वर है परंतु शिव की स्थिति यह है कि उनमें कहीं जो जामन है वो जामन यदि मिला दिया जाए दूध में तो दूध जैसे दही हो जाता है ऐसे शिव माया को ग्रहण कर लेते हैं तो शिव की जो स्वरूप है वो शिव का स्वरूप हुआ माया को ग्रहण कर लेने वाला स्वरूप और उनमें जैसे दूध दही में परिणत हो जाता है ऐसे शिव माया को प्रदान करने लगते हैं या मोक्ष को प्रदान करने लगते हैं परंतु प्रेम सुख माधुर्य का आस्वादन शिव नहीं कराएंगे माधुर्य का आस्वादन श्री ब्रजेन्द्र श्याम सुंदर कुंज विहारी उनकी आराधना से होगा और श्री विष्णु कैसे हैं विष्णु के लिए दृष्टान्त दिया जैसे दिए से जला हुआ दीपक तो तीन अलग अलग दृष्टांत हैं विष्णु दिए से जला हुआ दीपक दोनों दीपक समान रूप से विराजमान ऐसे विष्णु के जितने भी अवतार हैं समान शिव दूध से बना हुआ दही है है तो दूध ही परंतु तो अब वह खटाई के काम में आएगा वो कहीं रबड़ी बनाने के काम में नहीं आएगा ऐसे में शिव माया को प्रदान करेंगे वैभव को प्रदान करेंगे मोक्ष को प्रदान करेंगे परंतु प्रेम को प्रदान नहीं करेंगे श्री ब्रह्मा उनमें अपनी कोई ताकत है ही नहीं ब्रह्मा एक सूर्यकांत मणि के समान है और जैसे प्रिज्म ग्लास जो है वह उस ग्लास से सूर्य की आएंगी प्रिज्म के द्वारा तो वो कागज को जलाने में समर्थ है अपने आप में उसे जलाने के कोई सामर्थ्य नहीं है ऐसे ही ब्रह्मा की स्थिति ये हुई ये हो गए गुणावतार और चलते चलते युगावतार और सत्युग में भगवान शुक्ल तेता में रक्त द्वापर में श्याम और कलयुग में वे कृष्ण होकर के विराजमान परंतु धन्य द्वापर और धन्य कल कलयुग इन दो में भगवान का हरित अवतार नहीं होता है और कृष्ण अवतार नहीं होता है बल्कि गौर अवतार होता है तो अन्य युगों में तो अन्य द्वापरों में तो भगवान हरित होकर के उत्पन्न होते हैं परंतु धन्य द्वापर में श्री कृष्ण कृष्णचंद्र स्वयं अवतार धारण करते हैं कृष्ण होकर के अवतार धारण करते हैं और अन्य कलयुगों में भगवान का कृष्ण अवतार होता है जबकि हम जिस कलयुग में उत्पन्न हुए हैं हम सभी के भाग्यशाली हो हम हमारे भर भाग्यशाली और कौन होगा कि जिस कलयुग में जिस धन्य कलयुग में हम लोगों का अवतार हुआ है हम लोगों का जन्म हुआ है इस कलयुग में भगवान कृष्ण नहीं है बल्कि गौरव होकर के अवतार धारण करते हैं इस प्रकार भगवान के जितने भी अवतार वे अवतार निरूपण किए गए ये हो गए भगवान के सारे अवतार और इसी तरह से एक आवेश अवतार और है आवेश अवतार उसे कहते हैं जहां जीव में भगवान अपनी शक्ति स्थापित कर देते हैं इस आवेश अवतार को गीता की विभिन्न विभूति के रूप में हम देख सकते हैं या मुख्य आवेश के रूप में नारद छह चीज दिखाई नारद भगवान बुद्ध चतुसन परशुराम पृथ्वी और कल्कि ये सब जीव हैं और ये आवेश अवतार इस प्रकार आज ये अवतार चरित्र जो है वो अवतार चरित्र जो चेतन में बड़े विस्तार के साथ में किया गया, उसमें ही उलझे रहेंगे तो फिर उलझे ही रहेंगे इसलिए उसको एक टेबल के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया फिर आगे का जो प्रसंग है सिद्धांत का प्रसंग उस सिद्धांत प्रसंग को आगे शवर करने का प्रयास करेंगे बोल वावन बिहारी लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय ये अवतार चरित्र जो है ये अभी जो छठा खंड निकला है श्रीमद् भागवत का ठाकुर जी ने निमित्त बनाकर करके जो नकाल, नकल निकलवाया है उस छठे खंड की अः में ये जो टेबल है ये टेबल दी गई है आ, ये जो है हमने जो, जिसको विभाजन किया है वो छठे छेखंड के परिष्ट में है यदि किसी को विशेष रूप से अलग से चाहिए तो मेरी इसकी भी फोटो ले सकता है कोई कई ऐसी कठिनाई नहीं है उपलब्ध है तो ये इसकी फोटो ले लो भाई आपने उसको, उसको तो ये समझने में बड़ी सुविधा रहेगी इससे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय